सफर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका हम सफर सनी लिख रहा हूं खाबों का सफर जहां आइए आज के इस खाबों के सफर को बनाते हैं यादगार और कुछ नई बातें नए गाने फिफ्टीज एंड सिक्स के ओल्ड मेलोडीज हम आपको सुनाने वाले हैं तो साथियों आप दिल थाम के बैठिए और पूरे दिल से बैठिए और कार्यक्रम को सुनिए और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जी भी कनेक्ट हो गए हैं और जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी आपको अभी स्वागत है साथ देने के लिए <laughs> जी जी शुक्रिया Uh, कहते हैं जिसने दी है जिंदगी और चलना सिखाया है है है मेरी मेरी उस भगवान का साया है। वो मेरी उस भगवान भगवान का का साया साया वो तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको ले चलता विभाजी आज के इस एपिसोड में सबसे पहला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं गाना या गजल सनी सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को नमस्कार कहूंगी जी और मैं आपके लिए एक गजल लेके आई हूँ ये जो एपिसोड है इसमें गजल है जुदाई का गीत है देशभक्ति है और मिक्सचर गाने हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है ये सुनने के लिए हुँ, हुँ, हुँ, आप तैयार हो जाए पहली गजल है सादगी सिंगार हो गई आइनों की हार हो गई बहुत प्यार बहुत ही खूबसूरत गजल है हुँ, हुँ, हुँ, और ये सादगी पर है और ब्यूटी पर गाई गई है अच्छा आपने याद कराई है कार्यक्रम की शुरुआत में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा तो आइए बेकल उत्साह का लिखा ये खूबसूरत गीत अहमद हुसैन साहब का गाया मोहम्मद हुसैन साहब और अहमद हुसैन दोनों ने मिलकर इस गजल को गाया है तो चलिए सीधे गजल की तरफ चलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुशिया बांटो सादगी सिंगार हो गई सादगी सिंगार हो गई आईनों की हार हो गई आईनों की हार हो गई सादगी सादगी सिंगार सादगी सिंगार गुबार हो गई हो दोस्ती गुबार हो गई आई नो की हार सादगी सिंगार हो गई बेकलाज खुशबुएं बिकी बेकलाज खुशबुएं बिकी रुत किसी की यार हो गए रुत किसी की यार हो गई आइनों की हार हो सादगी सिंगार हो गई सादगी सिंगार हो गई आई की हार हो गई आई की हार सिंगारे हो गए। आप सुन रहे हैं रेडियो पूनी आवाज एक सौ सात खुश रहो खुशिया बांटो. नमस्कार क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है और गीत गज़ल में एक जो डिफ्रेंस है वो ये है कि गजल आपको जो है बांध के रखता है और गीत जो है आपको बहला देते हैं नृत्य करा देते हैं आसना सिखा देते हैं तो गजल जो है हमारी जिंदगी की कुछ मुद्दे पर जो है बात होती है उसमें और वो कहीं कही ना कहीं एक जो है बात पर होती हैं तो आशा करता हूँ आपको ये गज़ल सुनकर कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी की कुछ बातें याद आ गई होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं अभिभाजी से जोड़ना चाहूँगा कहते हैं जिंदगी का सच जिंदगी से परेशान होने पर कुछ बातें हमें याद आती हैं लेकिन जैसे ही हम उस सच को समझ लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है जिंदगी हो जाती हैं आगे बढ़ते हैं, जी अगला अगला गाना कौन सा है आपके पास तो प्रेमिका प्रेमी के जुदाई में अपने हाल दिल बयान कर रही है साजन से दूर जाती हुई सजने ये कह रहे हैं आंखें कुछ कहना था और कहना सके जी जी जी विभाजी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये जो गाना है साजन की गलियां छोड़ चले आ, कमर जलाबादी साहब का लिखा हुआ है लता मंगेशकर का गाया हुआ है शाम सुंदर जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत है एक फिल्म आई थी 1949 में बाजार नाम से तो उस फिल्म का ये गाना आपने याद कराया है और ये फिल्म जो है एक इंग्लिश फ़िल्म का कॉपीराइट है यानी इंग्लिश फ़िल्म को हिंदी में बनाया था रीमेक किया था हिंदी में तो आइए इस फिल्म के कलाकार जैसे कि गोपी शाम याकूब खान सुल्ताना इन पर पिक्चराइज किया गया था तो चलिए मैं सीधे गाने की तरफ ले चलता हूँ आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो मस्कार बहुत ही खूबसूरत गाना बाजार इस एलबम का आपने सुना आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है और कहते हैं जिसके होने से रिश्तों में अलग एक जान होती है मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती है वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है <laughs> विभाजी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके शायरी का मजा लेती रहती हूँ आप, आप बीच में जो ये शायरी के लफ्ज़ बोलते हैं वो तो उनमें मैं खो जाती हूं कि उसका मतलब जोड़ते हुए अपने ये अगले गाने के साथ में जा रही हूँ जी, जी। देशभक्ति का गाना है देशभक्ति अगर ये मेरा फेवरेट गाना है मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप भी टिक नहीं बैठ पाएंगे आप को सारा हिंदुस्तान घुमा दे गया ये गाना इतना प्यारा गाना है सारे यहाँ अच्छा हिंदू सता हमारा हम हमें हैं इसकी ये गुलिस हमारा ये बहुत ही उत्साह भरा गाना है और इसकी महानता का गुणगान है देश की महानता का गुणगान है इसमें प्रेम की भावना है पर हम कहीं भी रहें अपनी मिट्टी से हम जुड़े रहते हैं कहीं भी रहें सही बात तो सही वो जो एक मिट्टी की खुशबू है ना तो वो हमें ऐसे बोल के साथ ऐसे जोड़ती है कि हमारे पैर भी थिरकने लगते हैं और देशभक्ति की भावना पैदा होती है और इस गाने में जैसे प्रेम की भावना है और साथ में सीख भी है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैग रखना हिंदी है हम वतन है हिंदो सता हमारा क्या बात बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपने इशारा किया है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये गीत बहुत बार सुना होगा तो फिर से एक बार हम लोग उसी जज्बे उसी भावनाओं को लेकर हम इस गाने को सुनेंगे और ये जो गाना आपने बताया ये भाई बहन एक अल्बम आई थी नाइनटीन सिक्सटी फिफ्टी में शायद और उस समय ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसमें एक छोटी सी कहानी है भाई बहन की बताई गई है कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक अमीर लड़की जो है एक गरीब परिवार के लड़के को अपना भाई मानती है और वो उसे अपने घर तो तो मजबूती से इसमें बताने की कोशिश की है डायरेक्टर साहब ने जीपी सिप्पी के निर्देशन में बनी ये फिल्म भाई बहन नाइनटीन फिफ्टी नाइन का अगला गाना आपके लिए आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बातो रेडियो रेडियो आवाज़ आवाज़ एक एफएम एफएम खुश रहो नमस्कार आप हाँ बात खूबसूरत गीत आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है आशा भोसले का गाया एम दत्ता का संगीत सजा ये गाना आपने अभी सुना अब आइए आगे, आगे बढ़ते है जिंदगी के इस सफर में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हम लोग अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और कई बार भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं इसलिए कहते हैं बुरा साया उनके रहते हमें छू तक नहीं सकता दुआएं जिनकी बंद साया हमारे साथ रहती है दुआएं जिनकी बंद साया हमारे साथ रहती है तो आइए आगे बढ़ते हैं विवाजी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगले गाने की तैयारी में हूँ क्योंकि मारे? ये गाना जैसे हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है हुँ, कि हुँ, उसको दुनिया की परवा नहीं होती उसको बस अपना एक महबूब चाहिए अपने पास हुँ, हुँ, तो इस गाने के बोल में आपको यही सुनने को मिलने वाला है साथ को तुम और रात जवा नींद किसे अब कहा इस गाने में शरारत है प्यार है और प्यार हो जाने का इशारा है दो प्रेमी हैं एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। रहे हैं हैं और गा मेरे की आवाज तुम मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना वाह जी आशा भोसले का गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया कांच की गुड़िया इस एल्बम से हैं तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते है उसके बाद बात करते हैं आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो समझ है भोले सनम कहती है क्या नजरों की जुबान साथ हो तुम और रात जवान को बहकने लगा लू लगा रथों का जहा साथ हो तुम और रात जवान नींद किसे अब छेन कहा साथ हो तुम और रात जवा हमें मिले इस तरह के अब उम्र भर न होंगे जुदा मेरे ताज दिल की आवाज तुम मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना आप चले हम जहाँ प्यार से गले मिल रहे हैं जमीन आसमां साथ हो तू हर रात गमा नींद के पे अब रह तो समझे कहती है नगरों की साथ हो तू और रात गमा सुन रहे हैं रेडियो, पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुश आप रेडियो पुनीरी आवाज, हमारे हम सफर साथी है वीबा जी, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन ओल्ड मेले हम सुन रहे हैं और अभी जो गाना आपने सुना अर्षा भोसले कांच के गुड़िया इस एल्बम से था जो नाइनटीन सिक्सटी वन में रिलीज हुई थी और एक मजेदार बात यह है कि कांच की गुड़िया इसके एपिसोड्स भी बने टीवी सीरियल भी इस नाम से बना था जो आपने शायद देखा होगा अच्छा इसलिए मुकेश का गाया गीत जो है अभी आपने सुना साथ हो तुम और रात जवा तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि इस तरह के जो खूबसूरत गाने होते हैं कही कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाते हैं और शालिंदर साहब के बहुत ही खूबसूरत कलम से लिखा हुआ ये गीत आपने सुना कांच की गुड़िया का तो विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना अगेन मेरे पास एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और अपने टाइम की सुपरहिट फिल्म का गाना है <laughs> का साथी हाथ बढ़ाना जी, एक जी। अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना और उसमें मोटिवेट किया गया है मजदूर पुल बनाते हुए <laughs> इसको गा रहे हैं और एक दूसरे का हाथ बढ़ा रहे हैं सही बात और है। गाने के बोल एक एक लाइन बहुत ही मोटिवेट करने वाली है आप तो इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों से रहे। क्या, बात तो, क्या बात जी विभा जी बहुत ही अच्छा जो गीत है आपने याद कराया है दिलीप कुमार वैजंतीवाला जीवन अजीत खान पर पिक्चराइज किया गया नया दौर इस एल्बम का है और बहुत ही एक मोटिवेशनल सॉन्ग है की और ओ पी नैर का बहुत ही खूबसूरत संगीत है इसमें तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है सुनते सुनते मज़ा भी आता है और ये हेल्पिंग नेचर के बारे में इसमें बताया गया है आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब का गाया साहिल लुद्दयानवी साहब का लिखा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुना है रेडियो पुनरी आवाज़ खुश रहो खुश या हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ा मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीस झुकाया फौलादी है सीने अपने फौलादी है भाए फौलादी है सीने अपने फौलादी है भाए हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना हाँ साथ ही हाथ बढ़ाना साथ धीरे साथ ही हाथ बढ़ाना हाथ बढ़ाना साथ धीरे मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना गल भैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना सुख साथी अपना दुख दुखी अपना साथी अपना दुख दुखी अपनी मन मंजिल सच की मंजिल अपना ने अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रख साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक नाथक जाए मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ना साथी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 बात की बात करना साथ वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है पिता का साथ ही परिवार की बुनियाद होती है पिता का साथ ही परिवार का बुनियाद होता है आप सुना हैं रेडो पुनी आवाज़ 1.07.8 एफएम चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना कहीं ना कहीं ये गीत सुनकर आपके पैर थिरकने लगे होंगे और मन में एक शुद्ध पवित्र भावना भी आ गया होगा कि हम एक दूसरे को कैसे मदद करें <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि अब अगले गाने की तरफ विभाजी कौन सा सुनाने वाले हैं आप? जी सनी जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं यहाँ खुशी होती है साथ साथ कुछ ना कुछ उदासी भी चलती है अगला गाना मैं लेके आई हूँ साथ ही न कोई मंजिल दिया है ना कोई महफिल चला मुझको है दिल लेके कहा लेके अकेला कहाँ इस गाने में उदासी है अकेलापन है और दुनिया से खूब सारी शिकायतें और भगवान से भी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं नसीब को कोस रहे हैं और कह रहे हैं पत्थर की मिले, पत्थर के मिले, मिले, के देवता शीशे का का। <laughs> <laughs> जी बहुत बहुत ही अच्छा लगा, अच्छी जो भावना है आपने व्यक्त किया है मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा मोहम्मद रफी का गाया सचिन देव वर्मन का संगीत गाना है मुंबई का बाबू जो 1960 में रिलीज हुई थी ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी दो दोस्तों की कहानी इसमें बताया गया है एक नाम है बाबू और दूसरा है भगत और दोनों का बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है लेकिन भगत बीच में जो है भटक जाता है और किसी एक व्यक्ति का खून करा के उसे कहता है बाबू को जबरदस्ती खून कराने लगा देता है होने के बाद जो है तुझे बहुत माल मिलेगा ऐसा वैसा करके एक बहुत बड़े आदमी शाहजी क्या बनेंगे ऐसा करके उसको फंसा देता है तो भगत ब्लैकमेल करता है बाबू को और ब्लैकमेल करने के बाद होता है ऐसे कि जिस व्यक्ति के साथ इनकी जो उत्तराधिकारी के बारे में बात होती है उनकी ही लड़की से बाबू का प्यार हो जाता है <laughs> तो राज खोसला साहब का ये निर्देशन में बनी फिल्म उनके ही डिरेक्शन में बनी ये फिल्म बम्बई का बाबू जो 1960 में रिलीज हुई थी तो ये इस खूबसूरत फिल्म का गीत सुनते हैं आप सुना है हैं रीडू आवाज खुश रहो खुशियां बांटो मिले कहीं ऐसा नसीब ही नहीं बेदर्द है समी दूरा सुमा साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महुल चला मुझे लेके है अकेला कहाँ साथी ना कोई मंदिर लिया है अपने देश की फिर भी है जैस अजनबी किसको कहे कोई अपना यहाँ कलिया है अपने देश की फिर भी है जैस अजनबी किसको कहे कोई अपना यहाँ साथी न कोई मंजू दिया है न कोई महफिल चला मुझे लेके दिल अकेला कहा न कोई पत्थर पत्थर के के आशना मिले पत्थर के देवता मिले शीशे का दिल लिए जाऊ कहा के आश मिले पत्थर के देवता मिले शीशे का दिल लिए जाऊ कहा साथी न कोई मंज दिया है न कोई महू नमस्कार बम्बे का बापू इस फिल्म का ये गाना आपने सुना देवानंद सुचित्रा सेन धुमाल और नाजिर हुसैन पर पिक्चराइज किया गया था इस फिल्म का गीत आपने सुना आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है विवाजी आपके पास अगला गाना है मेरे पास ये दो प्रेमी फिल्म मिल रहे हैं और डिफरेंट तरह के गाने गा रहे हैं साजे दिल छेड़ दे क्या हंसी रात है कुछ नहीं चाहिए तो अगर साथ है हंसी रात में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ लिए अपने प्रेम में गुम है ये आई थिंक मधुबाला है इसमें प्रदीप कुमार है अच्छा, अच्छा। और उनको सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए <laughs> रहे है, तेरे दर पे सर चुप जाए जाए यही जिंदगी रुक क्या क्या बात बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तो ये पासपोर्ट इस एलबम का ये गाना है 1961 में रिलीज हुई थी तो सीधे मैं गाने की तरफ ले चलता हूँ आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो दिल छेड़ दे साज दिल छेड़ दे क्या हंसी रात है क्या हंसी रात है कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चा दिल चेड़ शक यही होता है मुझे शक यही होता है मेरे चांद से जलता है हमें इसकी क्या परवाह है हमें इसकी क्या परवाह है साज दिल छेड़ दे साज दिल छेड़ दे क्या हंसी रात है क्या हंसी रात है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तू अगर साथ है तू अगर साथ है साज दिल छेड़ दे जाए, यही रुक जाए। कली दिल की ये खिल जाए कली दिल की ये खिल जाए खुश प्यार की मिल जाए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 आज दिल छेड़ दे। तो आशा करता हूं, आज के कार्यक्रम में मुझे लगता है कि हम लोग मोड़ पे आ गए हैं। अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है तो बहुत ही खूबसूरत गाना विवाजी आपने पासपोर्ट इस एलबम से सुना है साजे दिल छोड़ दे <laughs> क्या हंसी रात थी मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर का गाया बहुत ही गीत कल्याण जी जी आनंद का संगीत सजा जब सुन गई थी तो उसमें भी आप सबकी पसंद को नजर में रखते हुए तो इन गानों को चुना इसमें देशभक्ति भी थी मतवालापन भी था मोटिवेशन था तो मैंने खूब एंजॉय किया इस एपिसोड को और आगे भी ऐसे ही आप सबके लिए चुन चुन के गाने लाने वाली हूँ आप अपना तैयारी रखें और <laughs> आप सबको बहुत प्यार प्यार के साथ भरा नमस्कार नमस्कार और गुड बाय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विभाजी और चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही रेडियो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशिया बातो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 जब उस मोल ले लिया, गम ने जब उस मोल ले लिया, गम ने जब से मोल ले लिया, ज़िंदगी. शंगार हो गई की सिंगार हो गई का तो का कार्य मत है दोस्ती गुबार हो गई ओ, ओ, दोस्ती गुबार हो सादगी सिंगार हो गई